तप के संबंध में मनुष्य की प्राण ऊर्जा को रूपांतरण करने की प्रक्रिया के संबंध में और थोड़े से वैज्ञानिक तथ्य समझ लेने आवश्यक है धर्म भी विज्ञान है या कहें परम विज्ञान है सुप्रीम साइंस क्योंकि विज्ञान केवल पदार्थ का स्पर्श कर पाता है धर्म उस चैतन्य का भी जिसका स्पर्श करना असंभव मालूम पड़ता है विज्ञान केवल पदार्थ को बदल पाता है नए रूप दे पाता है धर्म उस चेतना को भी रूपांतरित करता है जिसे देखा भी नहीं जा सकता छुआ भी नहीं जा सकता इसलिए परम विज्ञान है विज्ञान से अर्थ होता है टू नो द हाउ। किसी चीज को कैसे किया जा सकता है इसे जानना विज्ञान का अर्थ होता है उस प्रक्रिया को जानना उस पद्धति को जानना उस व्यवस्था को जानना जिससे कुछ किया जा सकता है बुद्ध कहते थे कि सत्य का अर्थ है वो जिससे कुछ किया जा सके अगर सत्य इंपॉर्टेंट है नपुंसक है जिससे कुछ ना हो सके सिर्फ सिद्धांत हो तो व्यर्थ है सत्य वही है जो कुछ कर सके कोई बदलावत कोई क्रांति कोई परिवर्तन और धर्म ऐसा ही सत्य है लिए धर्म चिंतन नहीं है विचार नहीं है धर्म आमूल रूपांतरण है म्यूटेशन है तब धर्म का धर्म के रूपांतरण की प्रक्रिया का प्राथमिक सूत्र है और किन आधारों पर खड़ा है वह हम समझ लें किन प्रक्रियाओं से आदमी को बदलता है वो हम समझ लें सबसे पहली बात इस जगत में जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो वैसा नहीं है जैसा दिखाई पड़ता है क्योंकि जो भी दिखाई पड़ता है मालूम होता है थिर पदार्थ थे। है ठहरा हुआ जमा हुआ पदार्थ लेकिन अब विज्ञान कहता है इस जगत में ठहरी हुई जमी हुई कोई भी चीज नहीं जो कुछ है सभी गत्यात्मक है डायनेमिक जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो ठहरी हुई चीज नहीं है वो पूरे समय नदी के प्रवाह की तरह गत्यात्मक है जो दीवाल आपको चारों तरफ दिखाई पड़ती है वो दीवाल ठोस नहीं है विज्ञान कहता है अब ठोस जैसी कोई चीज जगत में नहीं है वो जो दीवाल चारो तरफ खड़ी है वो भी तरल और लिक्विड है बहाव है लेकिन बहाव इतना तेज है कि आपकी आंखें उस बहाव के बीच के अंतराल को खाइयों को नहीं पकड़ पाती जैसे बिजली के पंखों को हम जोर से चला दें इतने जोर से चला दें तो फिर आप उसकी पखड़ियों को नहीं गिन पाते अगर बहुत गति से चलता हो तो लगेगा कि एक गोल वर्तुल ही घूम रहा है पखड़िया नहीं बीच की पखड़ियों की जो खाली जगह है वो दिखाई नहीं पड़ती वैज्ञानिक कहते हैं बिजली के पंखे को इतनी तेजी से चलाया जा सकता है कि आप अगर गोली मारें तो बीच के स्थान से नहीं निकल सकेगी खाली जगह से नहीं निकल सकेगी पखड़ी को छेद करने निकलेगी और इतने जोर से भी चलाया जा सकता है कि आप अगर पंखे के चलते पंखे के ऊपर बैठ जाएं तो आप बीच के स्थान से गिरेंगे नहीं क्योंकि गिरने में जितना समय लगता है उतनी देर में दूसरी पखड़ी आपके नीचे आ जाएगी तब तब पंखा ठोस मालूम पड़ेगा चलता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा अगर गति अधिक हो जाए तो चीजें ठहरी हुई मालूम पड़ती अधिक गति के कारण राव के कारण नहीं जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी गति बहुत है उसका एक एक परमाणु उतनी ही गति से दौड़ रहा है अपने केंद्र पर जितनी गति से सूर्य की किरण चलती है एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील इतनी तीव्र गति से चलने की वजह से आप गिर नहीं जाते कुर्सी से नहीं तो आप कभी भी गिर जाए तीव्र गति आपको संभाले हुए फिर ये गति भी बहुत आयामी है मल्टी डायमेंशनल है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी पहली गति तो ये है कि उसके परमाणु अपने भीतर घूम रहे हैं हर परमाणु अपने न्यूक्लियस पर अपने केंद्र पर चक्कर काट रहा है फिर कुर्सी जिस पृथ्वी पर रखी है, वो पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है उसके घूमने की वजह से भी कुर्सी में दूसरी गति है एक गति कुर्सी की आंतरिक कि उसके परमाणु घूम रहे हैं दूसरी गति पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है इसलिए कुर्सी भी पूरे समय पृथ्वी के साथ घूम रही है तीसरी गति पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है और साथ ही पूरे सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण कर रही है घूमते हुए अपनी किल पर सूर्य का चक्कर लगा रही वो तीसरी गति कुर्सी में वो गति भी काम कर रही चौथी गति सूर्य अपनी कील पर घूम रहा है और उसके साथ उसका पूरा सौर परिवार घूम रहा है और पांचवी गति सूर्य वैज्ञानिक कहते हैं किसी महासूरी का चक्कर लगा रहा है बड़ा चक्कर है वो कोई बीस करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा हो पाता है तो वो पांचवी गति कुर्सी भी कर रही है और वैज्ञानिक कहते हैं कि छठवीं गति का भी हमें आभास मिलता है कि वो जिस महासूरी का ये हमारा सूर्य परिभ्रमण कर रहा है वो महासूरी भी ठहरा हुआ नहीं वो अपनी किल पर घूम रहा है और सातवी गति का भी वैज्ञानिक अनुमान करते हैं कि वो जिस और महासूरी का जो अपनी कील पर घूम रहा है वो दूसरे सौर्य परिवारों से प्रतिक्षण दूर हट रहा है कोई और महासूरी या कोई महाशून्य सातवीं गति का इशारा करता है वैज्ञानिक कहते हैं ये सात गतियां पदार्थ की हैं। आदमी में एक आठवीं गति भी है प्राण में जीवन में एक आठवीं गति भी है कुर्सी चल नहीं सकती जीवन चल सकता है आठवीं गति शुरू हो जाती है। एक नौवी गति धर्म कहता है मनुष्य में है और वो यह है कि आदमी चल भी सकता है और उसके भीतर जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ जा सकती है या ऊपर की तरफ जा सकती उस नौमी गति से ही तप का संबंध है आठ गतियों तक विज्ञान काम कर लेता है उस नौमी गति पर वो जो परम गति है चेतना के ऊपर नीचे जाने की उस पर ही धर्म की सारी प्रक्रिया है मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा है वो नीचे या ऊपर जा सकती है। जब आप काम वासना से भरे होते हैं तो वो ऊर्जा नीचे जाती है जब आप आत्मा की खोज से भरे होते हैं तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है जब आप जीवन से भरे होते हैं तो वो ऊर्जा भीतर की तरफ जाती है और भीतर और ऊपर धर्म की दृष्टि में एक ही दिशा के नाम है और जब आप मरण से भरते हैं मृत्यु निकट आती है तो वो ऊर्जा बाहर जाती दस वर्षों पहले तक केवल दस वर्षों पहले तक वैज्ञानिक इस बात के लिए राजी नहीं थे कि मृत्यु में कोई ऊर्जा मनुष्य के बाहर जाती लेकिन रूस के दविडोविच क्रलियान की फोटोग्राफी ने पूरी धारणा को बदल दिया की बात मैंने आपसे पीछे की है उस संबंध में एक बात जो आज काम की है और आपसे कहनी है किरलियान ने जीवित व्यक्तियों के चित्र लिए हैं तो उन चित्रों में शरीर के आसपास ऊर्जा का वर्तुल एनर्जी फील्ड चित्रों में आता है हाई सेंसिटिविटी फोटोग्राफी में बहुत संवेदनशील फोटोग्राफी में आपके आसपास ऊर्जा का एक वर्तुल आता है लेकिन अगर मरे आदमी का अभी मर गए आदमी का चित्र लेते हैं तो वर्तुल नहीं आता ऊर्जा के गुच्छे आदमी से दूर जाते हुए आते हैं ऊर्जा के गुच्छे आदमी से दूर हटते हुए भागते हुए आते हैं और तीन दिन तक मरे हुए आदमी के शरीर से ऊर्जा के गुच्छे बाहर निकलते रहते पहले दिन ज्यादा दूसरे दिन और कम तीसरे दिन और कम जब ऊर्जा के गुच्छों का बहिर्गमन पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब आदमी पूरी तरह मरा वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक ऊर्जा निकल रही है तब तक उसको पुनरुजीवित करने की कोई विधि आज नहीं कल खोजी जा सकेगी मृत्यु में ऊर्जा आपके बाहर जा रही है लेकिन शरीर का वजन कम नहीं होता निश्चित ही कोई ऐसी ऊर्जा है जिस पर ग्रेविटेशन का कोई असर नहीं होता क्योंकि वजन का एक ही अर्थ होता है कि जमीन में जो गुरुत्वाकर्षण है उसका खिंचाव आपका जितना वजन है आप भूल कर मत समझना कि वो आपका वजन है वो जमीन के खिंचाव का वजन है जमीन इतनी ताकत से आपको खींच रही है उस ताकत का माप है अगर आप चांद पर जाएंगे तो आपका वजन चार गुना कम हो जाए क्योंकि चांद चार गुना कम ग्रेविटेशन रखता है अगर आप 100 पाउंड आपका वजन है तो 25 पाउंड चांद पर रह जाएगा। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आप जमीन पर 6 फीट ऊंचे कूद सकते हैं तो जमीन के चांद पर जाकर आप 24 फीट ऊंचे कूद सकेंगे और जब अंतरिक्ष में यात्री होता है अपने यान में कैप्सूल में तब उसका कोई वजन नहीं रह जाता नो no वेट क्योंकि वहां कोई ग्रेविटेशन नहीं होता इसलिए यात्री को पट्टों से बांध के उसकी कुर्सी से रखना पड़ता है अगर पट्टा जरा छूट जाए तो वो जैसे गैस भरा गुब्बारा जाके ऊपर टकराने लगे ऐसा आदमी टकराने लगे क्योंकि उसमें कोई वजन नहीं है जो उसे नीचे खींच सके वजन जो है वो जमीन के गुरुत्वाकर्षण से है लेकिन किरलियान के प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि आदमी से ऊर्जा तो निकलती है लेकिन वजन कम नहीं होता निश्चित ही उस ऊर्जा पर जमीन के गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव न पड़ता होगा योग के लेविटेशन में जमीन से शरीर को उठाने के प्रयोग में उसी ऊर्जा का उपयोग अभी अभी एक बहुत अद्भुत नृत्यकार था पश्चिम में निजिंस की उसका नृत्य असाधारण था शायद पृथ्वी पर वैसा नृत्यकार इसके पहले नहीं था असाधारणता यह थी कि वो अपने नाच में जमीन से इतने ऊपर उठ जाता था जितना कि साधारणता उठना बहुत मुश्किल है और इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक यह था कि वो जब ऊपर से जमीन की तरफ आता था तो इतने स्लोली इतने धीमे आता था कि जो बहुत हैरानी की बात है क्योंकि उतने धीमे नहीं आया जा सकता जमीन का जो खिंचाव है वो उतने धीमे आने की आज्ञा नहीं देता ये उसका चमत्कारपूर्ण हिस्सा था उसने विवाह किया उसकी पत्नी ने जब उसका नृत्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गई वो खुद भी नर्तकी थी उसने एक दिन निजिंसकी को कहा उसकी पत्नी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने एक दिन अपने पति को कहा व्हाट इज सेम दैट यू केन नॉट सी योर डांस कैसा दुख कि तुम अपने को नाचते हुए नहीं देख सकते निजिंसकी ने कहा कि वो से आई केन नॉट सी आई डू आई ऑलवेज सी I am always out. I make myself dance from the outside. आउटसाइड जिन कहा कि मैं देखता हूं सदा क्योंकि मैं सदा बाहर होता हूं और मैं बाहर से ही अपने को नाच करवाता हूं और अगर मैं बाहर नहीं रहता हूं तो मैं इतने ऊपर नहीं जा पाता हूं और अगर मैं बाहर नहीं रहता हूं तो मैं इतने धीमे जमीन पर वापस नहीं लौट पाता हूं जब मैं भीतर होकर नाचता हूं तो मुझमें वजन होता है और जब मैं बाहर होकर नाच पाता हूं तो उसमें वजन खो जाता है योग कहता है अनाहत चक्र जब भी किसी व्यक्ति का सक्रिय हो जाए तो जमीन का गुरुत्वाकर्षण उस पर प्रभाव कम कर देता है और विशेष नृत्यों का प्रभाव अनाहत चक्र पर पड़ता है अनायासी मालूम होता है निजिंस की नास्ते नास्ते अनाहत चक्र को सक्रिय कर लिया और अनाहत चक्र की दूसरी खूबी है कि जिस व्यक्ति का अनाहत चक्र सक्रिय हो जाए वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस शरीर के बाहर के अनुभवों में उतर जाता है वो अपने शरीर के बाहर खड़े होकर देख पाता है लेकिन जब आप शरीर के बाहर होते हैं तब जो शरीर के बाहर होता है वही आपकी प्राण ऊर्जा है वही वस्तुता आप है वो जो ऊर्जा है उसे ही महावीर ने जीवन अग्नि कहा है और उस ऊर्जा को जगा लेने को ही वैदिक संस्कृति ने यज्ञ कहा है उस ऊर्जा के जग जाने पर जीवन में एक नई ऊष्मा भर जाती है एक नया उत्ताप जो बहुत शीतल है यही कठिनाई है समझने की एक नया उत्ताप जो बहुत शीतल है तो तपस्वी जितना शीतल होता है उतना कोई भी नहीं होता है यद्यपि हम उसे कहते हैं तपस्वी तपस्वी का अर्थ हुआ कि वो ताप से भरा हुआ है लेकिन तब जितनी जग जाती है यह अग्नि उतना केंद्र शीतल हो जाता है चारों ओर शक्ति जग जाती है भीतर केंद्र पर शीतलता आ जाती है वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि यह जो सूर्य है हमारा यह जलती हुई अग्नि है ही उबलती हुई अग्नि लेकिन अब वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य अपने केंद्र पर बिल्कुल शीतल है द कोल्डेस्ट स्पॉट इन द यूनिवर्स ये बड़ी हैरानी की बात है चारों ओर अग्नि का इतना वर्तुल है और सूर्य अपने केंद्र पर सर्वाधिक शीतल बिंदु है और उसका कारण अब ख्याल में आना शुरू हुआ क्योंकि जहां इतनी अग्नि हो उसको संतुलित करने के लिए इतनी ही गहन शीतलता केंद्र पर होनी चाहिए नहीं तो संतुलन टूट जाएगा ठीक ऐसी ही घटना तपस्वी के जीवन में घटती है चारों ओर ऊर्जा उत्तप्त हो जाती है लेकिन उस उत्तप्त ऊर्जा को संतुलित करने के लिए केंद्र बिल्कुल शीतल हो जाता इसलिए तप से भरे व्यक्ति से ज्यादा शीतलता का बिंदु इस जगत में दूसरा नहीं है सूर्य भी नहीं इस जगत में संतुलन अनिवार्य है असंतुलन चीजें बिखर जाती हैं आपने कभी गर्मी के दिनों में उठ गया बवंडर देखा हो धूल का तो जब बवंडर चला जाए तब आप धूल के ऊपर जाना या रेत के पास जाना तो आप एक बात देखेंगे कि बवंडर चारों तरफ था लेकिन बवंडर के निशान चारों तरफ बने हैं बीच में एक बिंदु है जहां कोई निशान नहीं वहां शून्य था वो बवंडर सुन की धूरी पर ही घूम रहा था बैलगाड़ी चलती है उसका चाक चलता है लेकिन उसकी कील खड़ी रहती अब यह बहुत मजे की बात है कि खड़ी हुई कील पर चलते हुए चाक को सहारा है खड़ी हुई कील पर ठहरी हुई कील पर चलते हुए चाक को चलना पड़ता है अगर कील भी चल जाए तो गाड़ी गिर जाए विपरीत से संतुलन है जीवन का सूत्र है विपरीत से संतुलन तो तपस्वी की चेष्टा यह है कि वह इतनी अग्नि पैदा कर ले अपने चारों ओर ताकि उस अग्नि के अनुपात में भीतर शीतलता का बिंदु पैदा हो जाए वो अपने चारों ओर इतनी डायनेमिक फोर्सेस, इतनी गत्यात्मक शक्ति को जन्मा ले कि भीतर शून्य का बिंदु उपलब्ध हो जाए वो अपने चारों ओर इतने तीव्र परिभ्रमण से भर जाए ऊर्जा के कि उसकी कील ठहर जाए खड़ी हो जाए उल्टा दिखाई पड़ने वाला यह क्रम इससे बड़ी भूल हो जाती इससे लगता है कि तपस्वी से ताप में उत्सुक है तपस्वी शीतलता में उत्सुक है लेकिन शीतलता को पैदा करने की विधि अपने चारों ओर ताप को पैदा कर लेना और ये तापवाह नहीं है तो यह अपने शरीर के आसपास आग की अंगीठी जला लेने से नहीं पैदा हो जाएगा यह ताप आंतरिक है इसलिए महावीर ने तपस्वी अपने चारों तरफ आग जलाए इसका निषेध किया है क्योंकि वह वाह है उससे आंतरिक शीतलता पैदा नहीं होगी ध्यान रहे आंतरिक ताप होगा तो ही आंतरिक शीतलता पैदा होगी ताप होगा तो वाह शीतलता पैदा होगी यात्रा करनी है अंतर की तो बाहर के सब्सिट्यूट नहीं खोजने चाहिए वे धोखे के हैं खतरनाक हैं अंतर में क्या ताप पैदा हो सकता है किरलियान ने ऐसे लोगों का अध्ययन किया है फोटोग्राफी में जो सिर्फ अपने ध्यान से हाथ से लपटे निकाल सकते हैं एक व्यक्ति है स्विस जो अपने हाथ में पांच कैंडल का बल्ब रख के जला सकता है सिर्फ ध्यान से सिर्फ वो ध्यान करता है भीतर कि उसकी जीवन अग्नि बहनी शुरू हो गई हाथ से और थोड़ी ही देर में बल्ब जल जाता है पिछले कोई पंद्रह वर्ष पहले हॉलैंड की एक अदालत ने एक तलाक स्वीकार किया और वो तलाक इस बात पर स्वीकार किया कि वो जो स्त्री थी उसके भीतर कुछ दुर्घटना घट गट गई कार के एक्सीडेंट में गिर गई पत्नी और उसके बाद जो भी उसे छुए उसे बिजली के शॉक लगने शुरू हो गए उसके पति ने कहा मैं मर जाऊंगा इसे छूना ही असंभव है ये पहला तलाक है क्योंकि इस कारण से पहले कभी कोई तलाक नहीं हुआ था और कानून में कोई जगह न थी क्योंकि कानून ने कभी सोचा ना था लेकिन यह तलाक स्वीकार करना पड़ा उस स्त्री की अंतर ऊर्जा में कहीं लीकेज पैदा हो गया आपके शरीर में भी ऋण और विद्युत ऊर्जा का वर्तुल उसमें कहीं से भी टूट पैदा हो जाए तो आपके शरीर से भी दूसरे को शाक लगने शुरू हो जाए और कभी कभी आपको किसी अंग में अचानक झटका लगता है वो उसी आकस्मिक लीकेज का कारण है आ, आकस्मिक कभी आप रात लेते हैं और एकदम झटका खा जाते हैं। उसका और कोई कारण नहीं है सोते वक्त आपकी ऊर्जा को शांत होना चाहिए आपकी निद्रा के साथ वो नहीं हो पाती व्यवधान पैदा हो जाता है शाख खा सकते हैं आप जो अंतर ऊर्जा है हिप्नोसिस के प्रयोगों ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है सम्मोहन के द्वारा आपकी अंतर ऊर्जा को कितना ही घटाया और बढ़ाया जा सकता है जो लोग आग के अंगारों पर चलते रहे हैं मुसलमान फकीर सूफी फकीर और योगी भी उनके चलने का कुल कारण कुल रहस्य इतना है कि वे अपनी अंतर ऊर्जा को इतना जगा लेते हैं कि आग के अंगारे की गर्मी उससे कम पड़ती है और कोई कारण नहीं रिलेटिवली सापेक्ष रूप से आग की गर्मी कम हो जाती है इसलिए अंगारे ठंडे मालूम पड़ते उनके शरीर की गर्मी अंतर ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि उस प्रवाह के कारण बाहर की गर्मी कम मालूम होती गर्मी का अनुभव सापेक्ष है अगर आप अपने दोनों हाथ एक हाथ को बर्फ पर रख के ठंडा कर लें और एक हाथ को आग की सिगड़ी पर रख के गर्म कर लें फिर दोनों हाथ को एक बाल्टी में डाल दें पानी से भरी हुई तो आपके दोनों हाथ अलग अलग खबर देंगे एक हाथ कहेगा पानी बहुत ठंडा है एक हाथ कहेगा पानी बहुत गर्म जो हाथ ठंडा है वो कहेगा पानी गर्म है जो हाथ गर्म है वो कहेगा पानी ठंडा है आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे कि वक्तव्य क्या दें अगर अदालत में गवाही देनी हो कि पानी ठंडा है या गर्म क्योंकि आप साधारणता हमारे शरीर का ताप एक होता है इसलिए हम कह सकते हैं पानी ठंडा है या गर्म एक हाथ को गर्म कर लें एक को ठंडा फिर एक ही बाल्टी में डाल दें और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और आपको महावीर का वक्तव्य देना पड़ेगा शायद पानी गर्म है शायद पानी ठंडा है परेप्स बायां हाथ कहता है ठंडा है दायां हाथ कहता है गर्म पानी क्या है फिर आपका वक्तव्य सापेक्ष है आप जो कह रहे हैं वो वक्तव्य है। पानी के संबंध में नहीं आपके हाथ के संबंध में अगर आपकी अंतर ऊर्जा इतनी जग गई तो आप अंगारे पर चल सकते हैं और अंगारे ठंडे मालूम पड़ेंगे पैर पर फफोले नहीं आएंगे इस उल्टी घटना भी हिप्नोसिस में घट जाती है अगर मैं आपको हिप्नोटाइज करके बेहोश कर दू क्योंकि बड़ी सरल सी बात है और आपके हाथ पर एक साधारण सा कंकड़ रख दूं और कहूं कि अंगारा रखा है आपका हाथ फौरन जल जाएगा आप कंकड़ को फेंक के चीख मार देंगे यहां तक ठीक है आपके हाथ पर फफोला आ जाए क्या हुआ क्या जैसे ही मैंने कहा कि अंगारा रखा है आपके हाथ की ऊर्जा घबराहट में पीछे हट गई रिलेटिव गैप जगह हो गई खाली जगह हो गई वहां हाथ जल गया अंगारा नहीं जलाता आपकी ऊर्जा हट जाती इसलिए आप जलते अगर अंगारा भी रखा जाए हिप्नोटाइज्ड आदमी के हाथ में वो कहा जाए ठंडा कंकड़ नहीं जलाता क्योंकि हाथ की ऊर्जा अपनी जगह खड़ी रहती इसका अर्थ यह भी हुआ कि ऊर्जा आपके संकल्प से हटती या घटती या आगे या पीछे होती है कभी इसे छोटे मोटे प्रयोग करके देखें तो आपके ख्याल में आसान हो जाएगा अपना थर्मामीटर से अपना ताप नाप लें, फिर थर्मामीटर को नीचे रखने 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाए और एक ही भाव करें कि तीव्र रूप से गर्मी आपके शरीर में पैदा हो रही सिर्फ भाव करें और 10 मिनट बाद आप फिर थर्मामीटर से नापें आप चकित हो जाएंगे कि आपने थर्मामीटर के पारे को और ऊपर चढ़ने के लिए बाध्य कर दिया सिर्फ भाव से और अगर एक डिग्री चढ़ सकता है थर्मामीटर तो 10 डिग्री क्यों नहीं चढ़ सकता है? फिर कोई कारण नहीं फिर आपके प्रयास की बात है फिर आपके श्रम की बात है और अगर 10 डिग्री चल सकता है तो 10 डिग्री उतर क्यों नहीं सकता है तिब्बत में हजारों वर्षों से साधक नग्न बर्फ की सलाहों पर बैठा रहता है ध्यान करने के लिए घंटों कुल कारण इतना है कि वो अपने आसपास अपने जीवन ऊर्जा के वर्तुल को सजग कर देता है भावों से तिब्बत यूनिवर्सिटी लहासा विश्वविद्यालय अपने चिकित्सकों को तिब्बतन मेडिसिन में जो लोग शिक्षा पाते थे उनको तब तक डिग्री नहीं देता था ये चीन के आक्रमण के पहले की बात है तब तक डिग्री नहीं देता था जब तक कि चिकित्सक बर्फ गिरती रात में खड़ा होकर अपने शरीर से पसीना ना निकाल पाए तब तक डिग्री नहीं देता था. क्योंकि जिस चिकित्सक का अपनी जीवन ऊर्जा पर इतना प्रभाव नहीं है वो दूसरे की जीवन ऊर्जा को क्या प्रभावित करेगा शिक्षा पूरी हो जाती थी लेकिन डिग्री तो तभी मिलती थी और आप चकित होंगे कि करीब करीब जो लोग भी चिकित्सक होते थे वे सभी इसे करने में समर्थ हो जाते थे कोई इस वर्ष कोई अगले वर्ष किसी को छह महीने लगता किसी को साल भर और जो बहुत ही अग्रणी हो जाते थे जिन्हें पुरस्कार मिलते थे गोल्ड मेडल मिलते थे वे वे लोग होते थे जो कि रात में बर्फ गिरती रात में एक बार नहीं बीस बीस बार शरीर से पसीना निकाल देते थे और हर बार जब पसीना निकलता तो ठंडे पानी से उनको नहला दिया जाता वे फिर दोबारा पसीना निकाल देते फिर तीसरी बार पसीना निकालते वो सिर्फ ख्याल से सिर्फ विचार से सिर्फ संकल्प से किरलान फोटोग्राफी में जब कोई व्यक्ति संकल्प करता है ऊर्जा का तो वर्तुल बड़ा हो जाता है फोटोग्राफी में वर्तुल बड़ा आ जाता है जब आप घृणा से भरे होते हैं जब आप क्रोध से भरे होते हैं तब आपके शरीर से उसी तरह के ऊर्जा गुच्छे निकलने लगते हैं जैसे मृत्यु में निकलते जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो उल्टी घटना घटती है जब आप करुणा से भरे होते हैं तो उल्टी घटना घटती है इस विराट ब्रह्म से आपकी तरफ ऊर्जा के गुच्छे प्रवेश करने लगते अब आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि प्रेम में आप कुछ पाते हैं क्रोध में आप कुछ देते हैं। आमतौर से प्रेम में हमें लगता है कि हम कुछ देते हैं और क्रोध में लगता है हम कुछ छीनते प्रेम में हमें लगता है कुछ हम देते हैं। लेकिन ध्यान रहे प्रेम में आप पाते हैं करुणा में आप पाते हैं दया में आप पाते हैं जीवन ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है इसलिए क्रोध के बाद आप थक जाते हैं और करुणा के बाद आप और भी सशक्त स्वच्छ ताजे हो जाते हैं इसलिए करुणावान कभी भी थकता नहीं क्रोधी थका ही जीता है लियान फोटोग्राफी के हिसाब से मृत्यु में जो घटना घटती है वही छोटे अंश में क्रोध में घटती है बड़े अंश में मृत्यु में घटती है बहुत ऊर्जा बाहर निकलने लगती है किलियान ने एक फूल का चित्र लिया है जो अभी डाली से लगा है उसके चारों तरफ ऊर्जा का जीवंत वर्तुल है और विराट से चारों ओर से ऊर्जा की किरणें फूल में प्रवेश कर रही फोटोग्राफ अब उपलब्ध हैं, देखे जा सकते हैं और अब तो किल्याण का कैमरा भी तैयार हो गया वो भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा उसने फूल को डाली से तोड़ लिया फिर फोटो लिया सब स्थिति बदल गई वो जो किरणें प्रवेश कर रही थी वो वापिस लौट रही एक सेकेंड का फासला डाली से टूटा फूल घंटे भर में ऊर्जा बिखरती चली जाती है जब आपकी पखरुया सुस्त होकर ढल जाती हैं वो वही क्षण है जब ऊर्जा निकलने के करीब पहुंच की पूरी शून्य होने लगी इस फूल के साथ क्रियाण ने और भी अनूठे प्रयोग किए जिनसे बहुत कुछ दृष्टि मिलती है तब के लिए क्रियाण ने आधे फूल को काट के अलग कर दिया छह पखरिया है तीन तोड़ के फेंक दी चित्र लिया तीन पखरियों का लेकिन चकित हुआ पखरियां तो तीन रही लेकिन फूल के आसपास जो वर्तुल था वो अब भी पूरा रहा जैसा कि छह पखरियों के आसपास छह पखरियों के आसपास जो वर्तुल आभा मंडल था रहा था तीन पखरियां तोड़ दी वो आभा मंडल अब भी पूरा रहा दो पखड़िया उसने और तोड़ तोड़ी एक ही पखड़ी रह गई लेकिन आभा मंडल पूरा रहा यदि तीव्रता से विसर्जित होने लगा लेकिन पूरा रहा इसीलिए आप जब बेहोश कर दिए जाते हैं एने हाँ। से या हिप्नोसिस से आपका हाथ काट डाला जाए आपको पता नहीं चलता उसका कुल कारण इतना है कि आपका वास्तविक अनुभव अपने शरीर का ऊर्जा शरीर से वह हाथ कट जाने पर भी पूरा ही रहता है वो तो जब आप जगेंगे और हाथ कटा हुआ देखेंगे तब तकलीफ शुरू होगी अगर आपको गहरी निद्रा में मार भी डाला जाए तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी क्योंकि गहरी निद्रा में सम्मोहन में या अनस्थेसिया में आपका तादात्म इस शरीर से छूट जाता है और आपके ऊर्जा शरीर से ही रह जाता है आपका अनुभव पूरा ही बना रहता है और इसीलिए अगर आप लंगड़े भी हो गए हैं पैर से तब भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके भीतर वस्तुतः कोई चीज कम हो गई है बाहर तो तकलीफ हो जाती अड़चन हो जाती लेकिन भीतर नहीं लगता कि कोई चीज कम हो गई है आप बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी भीतर नहीं लगता कि आपके भीतर कोई चीज बूढ़ी हो गई क्योंकि वह जो ऊर्जा शरीर है वह वैसा का वैसा ही काम करता रहता अमरीकन मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रीन ने आदमी के मस्तिष्क के बहुत से हिस्से काट कर देखे और वो चकित हुआ मस्तिष्क के हिस्से कट जाने पर भी मन के काम में कोई बाधा नहीं पड़ती मन अपना काम वैसा ही जारी रखता है इससे ग्रीन ने कहा कि यह परिपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि मस्तिष्क केवल उपकरण है वास्तविक मालिक कहीं कोई पीछे वो पूरा का पूरा ही काम करता रहता है। आपके शरीर के आसपास जो आभा मंडल निर्मित होता है वो इस शरीर का रेडिएशन नहीं है इस शरीर से विकिरण नहीं है वरन क्रियान ने वक्तव्य दिया है कि आन द कॉन्ट्रेरी दिस बॉडी ओनली मिरर्स द इनर बॉडी वो जो भीतर का शरीर है उसके लिए यह सिर्फ दर्पण की तरह बाहर प्रकट कर देती है इस शरीर के द्वारा वे किरणें नहीं निकल रही हैं, वे किरणें किसी और शरीर के द्वारा निकल रही हैं। इस शरीर से केवल प्रकट होती जैसे हमने एक दी जलाया हो और चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट कांच का घेरा लगा दिया हो उस कांच के घेरे के बाहर हमें किरणों का वर्तूल दिखाई पड़ेगा हम आज सोचें कि वो कांस से निकल रहा है तो गलती है वो कांस से निकल रहा है लेकिन कांस से आ नहीं रहा वो आ रहा है भीतर के दिए से हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वो इस भौतिक शरीर की ऊर्जा नहीं है क्योंकि मरे हुए आदमी के शरीर में समस्त भौतिक तत्व यही का यही होता है लेकिन ऊर्जा का वर्तुल खो जाता है उस ऊर्जा के वर्तुल को योग सूक्ष्म शरीर कहता रहा है और तप के लिए उस सूक्ष्म शरीर पर ही काम करने पड़ते हैं सारा काम उस सूक्ष्म शरीर पर है लेकिन आम तौर से जिन्हें हम तपस्वी समझते हैं वे वे लोग हैं जो इस भौतिक शरीर को ही सताने में लगे रहते हैं। इससे कुछ लेना देना नहीं है असली काम इस शरीर के भीतर जो दूसरा छिपा हुआ शरीर है ऊर्जा शरीर एनर्जी बॉडी उस पर काम का है